प्रत्य होता है वर्तमान काल में वर्तमान काल में तच्छील का अर्थ है कि, कि किसी कार्य को किसी कार्य को फल की इच्छा के बिना करना जी और ये क्या है फल की इच्छा के बिना करना ये किसमें आता, तच, आता है फिर है तद, तद, तद, इसमें है की कि किसी कार्य को धर्म मान के करना जी फिर एक आता है तत्साधु तत्साधुकारी तत्साधु करी तत्साधुकरी में है की कि किसी कार्य तत्साधुकारी में है कि उस कार्य में कुशल होने किसी किसी कार्य में कुशल होने पर उस कार्य को करना ठीक बात है और ये सकार को शकार किस सूत्र से होता है ऋचा जी गस्नु प्रत्यय में सकार को मूर्धन्य सकार किस कि होता है आप उत्तर नहीं देते हैं हां या ना आप है या नहीं है कुछ बोलते नहीं स्वामी जी नमस्ते नमस्ते आप, आप है या नहीं है पहले सबसे पहले हां जी कुछ तो उत्तर देना चाहिए ना हां जी बताइए गस्नु में सकार कुमूर्धन सकार किस सूत्र से होता है स्वामी जी ना जन्मी हाँ ये परंतु नाश्ते ठीक, ठीक है आ, सुशीला जी बताएंगे ओम स्वामी जी नमस्ते, नमस्ते। आ, आदेश प्रत्युओं से हुआ है स्वामी जी हाँ जी अर्थ क्या है? है और इनको की है। जी, जी कोई सूत्र वाह, एक अर्थृत् अस्य को दे मूल सूत्र को देखिएगा सूत्र पाठ में आपको अर्थव पता लग जाएगा आठ तीन उनसठ में है मूल सूत्र देखिएगा ऊपर से अनुवृत्ति आपने बता दिया है एक अनुवृत्ति और आएगीवृत्ति आ रही है और मूर्धन की अनुवृत्ति आ रही है मूर्धन्या इो स्वामी ये तो हो गया तु प्रश्ने है आदेश प्रत्ययो कोसि विभक्ति आदेश में सप्तमी एक है आदेश प्रत्यय में सप्तमी में भी बनता है और षष्टी में भी बनता है यहाँ कौन सी विभक्ति इसमें ष्टी आएगा क्योंकि आदेश के आदेश को प्रत्यय को प्रत्यय को आ... तो ये आदेश प्रत्यय में कौन सी विभक्तिष्टी में आ, कौन सा वचन है एक वचन है आप आदेश प्रत्ययोह में का वचन कैसे होता है? है, नहीं बनता है ना? बनेगा प्रत्ययो सृष्टिव कत्य प्रत्य शब्द सूत्र पता लगेगा। में तो आप इसमें तो लेगा आदेश प्रत्ययो मे सृष्टि दिवचन है क्यालेगा विवचन अर्थ हाँ जी तो दो कौन कौन है एक आदेश है घबराना नहीं एक आदेश है और एक प्रत्यय है और सा की अनुता ही रही है तो आदेश के सकार को मूर्धन्य सकार इसको सकार को, को धन्य हो पहले, पहले सुन लीजिएगा आप नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए मैं बता आदेश के सकार को अथवा प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है अब ये मूर्धन्य जो आदेश होगा ये किस स्थिति में होगा तो शर्त बताया है इन प्रत्यार से उत्तर हो अथवा कवर्ग से उत्तर हो तो इन प्रत्यार से उत्तर अथवा कवर्ग से उत्तर आदेश के सकार को अथवा प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है अब आप बोलिए सूत्रा आपने सुन लिया ना और बताइए सूत्रा इन और कवर्ग से उत्तर दोबारा सुन लीजिएगा इन और कवर्ग से उत्तर आदिश के और प्रत्यय के तक को मूर्धन्य आदेश होता है इन इन और और आदेश के को आ, होता है. मूर्धनस्य हा सूत्र कवर्गो आदेश नहीं। नहीं नहीं आप इन और कवर्ग और उत्तर हाँ जी इन और कवर्ग से उत्तर और पूर्व नहीं नहीं नहीं आप जो जो पहले आप जब तक नहीं तब तक सूत्र आप बता पाएंगे जी इन प्रत्यार से उत्तर जिसको आप सकार सकार को आप करना चाहते हैं वो सकार इन प्रत्यार से उत्तर होना चाहिए हाँ जी जिस सकार को मूर्धन्य करना चाहते हो वो सकार इन प्रत्यार से उत्तर होना चाहिए कवर्ग से उत्तर होना चाहिए जी तो यहां पे है सुन, सुन लीजिएगा इन इन से उत्तर हो अथवा कवर्ग से उत्तर हो और किस को कर रहे हैं सकार को कर रहे हो और वो सकार कौन सा सकार है एक आदेश का सकार हो अथवा प्रत्यय का सकार हो जिस सकार को हम मूर्धन्य कर रहे वो सकार दो स्थितियों में दो कंडीशन में होना चाहिए या तो आदेश का सकार हो यानी किसी के स्थान में प्रत्यय हो आदेश ना हो लेकिन प्रत्यय हो तो प्रत्यय के सकार को या आदेश के सकार को मूर्धन्य होता है अब स्थिति देख लीजिएगा जी और स्नू है और जी, जी में इकार है इकार जो है इन प्रत्यार में आता है इनसे उत्तर सकार मिल गया और ये सकार कैसा सकार है बताइए दंत है मूर्धन साकार करना दंत तो है ये कैसा साकार इसका क्या विशेषण दिया था सकार के कौन सा सकार होना चाहिए शांति से समझ ली मैंने बोला ना सकार कैसा साकार होना चाहिए उसके दो विशेषण बताए इन इन हो अथवा कवर्ग हो नहीं वो तो बोल दिया ना इन से उत्तर तो आ गए सकार अब उस सकार को बताए वो कैसा साकार होना चाहिए आदेश का सकार हो अथवा प्रत्यय का सकार हो ये कौन God... सा सकार है आदेश का सकार है स्वामी स्थान में जब हम क्योंकि जीष्णु वो आया था ना उसका प्रत्यय का सकार है स्वामी जी का सकार है जब कभी हम सूत्रार्थों को समझते हैं जब तक सूत्रार्थ को समझ कर के बुद्धि में नहीं बिठाएंगे तब तक आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे इसलिए पहले सूत्रार्थ को बुद्धि में बिठाना है कि सूत्रार्थ तो समझ में आ गया आपको लेकिन वो सूत्रार्थ क्यों ऐसा सूत्रार्थ है वो आपको प्रैक्टिकल से समझ में आएगा ना प्रैक्टिकल देखो जी और स्नु तो अब उस सूत्रार्थ को इसमें लगाओ कि यहाँ इन क्या है जिस इन से उत्तर होना चाहिए उस सकार कैसा साकार होना चाहिए तो आदेश का सकार होना चाहिए अथवा प्रत्यय का सकार होना चाहिए तो हमारे उदाहरण में कौन सा सकार है आदेश का है या प्रत्यय का है ऐसा समझ करके जब हम बुद्धि में बिठाते हैं ना तब हम इसका अर्थ बता सकते तो ये इन प्रत्यार्थ से उत्तर हो अथवा कवर् से उत्तर हो तो, तो यहाँ इनसे उत्तर है फिर वो प्रत्यय कैसा होना वो सकार कैसा होना चाहिए आदेश का हो अथवा प्रत्यय का हो ये तो प्रत्यय का है क्योंकि हमने प्रत्यय लाया था आदेश तो उसको कहते ना किसी के स्थान में बिठाते उसको आदेश, आदेश कहते हैं तो ये आदेश तो है नहीं है तो शर्त पूरा घट गया कि इनसे उत्तर है प्रत्यय का सकार है इसको मूर्धन्य हो गया ठीक है जिष्णु बन गया पर यहां पर जिष्णु तो बन जाएगा पर उदाहरण कंगितिचा का है कंगितिचा तो यहां कंगा कहा काम करता है किस परिस्थिति में काम करता है जिससे हम कंगचा का सूत्र का उदाहरण मान सके तो राम मोहन जी बताएंगे हाँ जी विष्णु में जी को सार्वधातिक से गुण प्राप्त हुआ जी और गल, हमने जो प्रत्य थे वो और वो गा का हो जाता है यत् ग प्रत्य मन जाको कङ्गतिच उसका हो जाएगा गुण का आ, तो के सूत्र बोता गुणा हिन्दी स्वामि आरा हिन्दी मे अर्थ बोलना चे संस्कृत मे बोलो हिन्दी मे बोलो गुण हो या वृद्धि हो इस्थान मे तीत और गित कित और नित्य ये प्रत्यय इसके इसके कारण आ, इस, इस, ये प्रत्यय परे हो तो उसका गुण नहीं होगा ये, ये, ये मना करते अपने परे पर सप्तमी मान के बोल रहे हो सप्तमी तीन प्रकार एक परसप्तमी होता है एक निमित्त सप्तमी होता है एक विषय सप्तमी होता है तो कौन सी सप्तमी का अर्थ मान करके बोल रहे हैं आ, आपने पर सप्तम सब... पर सप्तमी समझे हाजी पर सप्तमी समझे परे रहते नहीं परे रहते नहीं ये, ये निमित्त मानकर निमित्त निमित्त निमित। हाँ जी निमित्त सप्तमी समझे हाँ तो आप ऐसा बोल सकते हैं गीत निमित्त गीत को निमित्त मान करके प्रत्यय आर धातु को निमित्त मान करके गीत प्रत्यय आर्धातु को निमित्त मान करके इक्के स्थान में जो गुणवृद्धि प्राप्त होते हैं तो वह नहीं होंगे तो यहां पर आ, अंग में जो गुण प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा तो जिष्णु बनेगा और इसमें एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र से इट का निषेध होता है तब जाके जिष्णु बनता है भूष्णु में क्या विशेष है जैसे जिष्णु बनता है वैसे भूष्णु बनता है इसमें क्या अतिरिक्त विशेष है राममोहन जी स्मृति में नहीं आ रही थोड़ा तो बता दूंगा क्या कोल के बता दूंगा इतने ही बता दिया ये प्रश्न है जैसे जिष्णु बनता है वैसे भूष्णु बनता है उसमें कोई विशेष है जिसके कारण से मेरा प्रश्न है और वही बता दूंगा तो फिर प्रश्न क्या बनेगा आ, कौन बताएंगे आ, राजेश जी है हाँ जी राजेश जी ओम भगवान बोलिए श्रुक से इट आगम का निषेध होगा हाँ जी सूत्रार्थ हाँ जी सूत्रार्थ बताया कि हाँ जी श्रुक नहीं पता हाँ तो रुचि जी बताएंगी ओम जी बताएंगे प्रत्येक परे रहते श्री धातु तथा उगंत धातु को नीट नि, का आगम ईट का आगम नहीं होता है आ, ये, ये तो, ये तो, गीत है, ये तो कित स्वामी है? ये तो कित बोल रहे हो आप यहाँ ओम हाँ जी समझ में स्वामी हाँ तो उत्तर दीजिएगा ना इसमें स्वामी जी जो मूल सूत्र है उसमें श्रेय का आधा गकार है और ककार और फिर है अर्धम गकार और किति तो खरीचे इसको ककार हो जाएगा फिर झररोवरने से गकार का लोभ हो जाएगा आ, नहीं आप तो पूरी प्रक्रिया बता दिए ना आप ये कहे ना गीत परे रहते श्री श्री श्रीअंत को उगंत और उगंध का आगम नहीं होता गीत बोलो ना आप जब गीत परे रहे थे ओम नहीं होता है बस इतना ही इसका अर्थ उसके ऊपर अगर मैं पूछू ये यहां तो कित है और गीत बोल रहे हो आप तो फिर आप वो उत्तर बता सकते हो अभी आपने बताया ठीक है चिता में, चिता किस सूत्र से आता है राजेश जी धाधिकारे भूते भूत काल प्रकरण निष्ठा सूत्रमस्ती तो निष्ठा शब्द अर्थ अस्थिक क्ता, तवतु निष्ठा दु को निष्ठा कहते हैं ठीक है तो उसमें से क ले लिया प्रत्ये ठीक है इसमें किस सूत्र से गुण प्राप्त है गुण किस सूत्र से प्राप्त है चिता ने राजे जी ओम गुण किस सूत्र से प्राप्त है सार्वधह ठीक है और भिन्ना भिन्ना में किस सूत्र से गुण प्राप्त है याद नहीं समीज महाराज राम मोहन जी कर श्रद्धा जी ओम स्वामी कि से गुण स्थित है से सूत्रार्थ बताइए पुक अंत वाले और लघुपत को लघुपत के इक्के स्थान पर गुण प्राप्त होता है गुण होता है इक्के स्थान पर कभो? कब होता है कोई शर्त है या ऐसे ही होता है उगंत को और लघुपद को गुण होता है स्थान में आपने बोला अच्छी बात है लेकिन कब होता है कोई शर्त है उसके लिए कोई कंडीशन है थोड़ा सा सूत्र देखना पड़ेगा इसमें क्या देखना पड़ेगा यह तो आपको स्पष्ट हो रहा है किस कारण से आप गुण कर रहे हो किसको मान करके गुण कर रहे हो इसमें बिना सार्वधातुक सार्वधातुक आधात्व के परे रहते हाँ सारधात आधात्व परे रहते। रहे थे सार्वधातुकार से अनुवृत्ति आ रही है ठीक है मार्टी मार्टी में वृद्धि किस सूत्र से प्राप्त है रुचि जी स्वामी मार्टी में वृद्धि किस सूत्र से प्राप्त है जी, से। अच्छा और आपने मार्ष्टि पूछा है मृष्ट हाँ तो मार्ष्टी पूछ रहा हूं मैं अच्छा मृजेर वृद्धि से अच्छा ये उदाहरण मृष्टा है ना ठीक है मार्ष्टी पूछा ठीक है कोई बात नहीं दोनों में एक ही सूत्र ये मृष्टा है तो मृष्टा में ये मृष्टा कैसे बन गया एक शकार है एक टकार कैसे आगे जी भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज से जकार को के स्थान पे शकार हो जाएगा मतलब मृज अंग को श हो जाएगा अलग से और स्टूना स्टू से तकार को टकार होके मृष्ट हो जाएगा जी हाँ श्रद्धा जी बताएंगी चितवान में किसे हुआ है है चितवान में दीर किसे हुआ चित्व संतव संतो सूत्रार्थ बताइए अतंत असंत की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सुपरे रहते और अधातो का अर्थ तो बताया नहीं आपने धातु धातु भिन्न अत्यंत असंत की उपधा को दीर्घ होता है सम्बुद्धि सुपरे रहते ठीक बात है और नुन किस सूत्र से होता है राममोहन जी चित में नुन किस सूत्र से होता है सूत्र तो याद नहीं स्वामी जी अच्छा राजेश जी बताएंगे चितवान में नुम किस सूत्र से होता है नहीं पता स्वामी जी महाराज रुचि जी बताएंगे ओम स्वामी उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातु नुम से नुम होता है नुम की अनुभत्ति क्या स्वामी जी उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातु धातु है या धातु है अधातु जी सूत्रार्थ बताएंगे कि उगित अंग और अंचु अंगातु को सर्वनाम स्थान पर रहते नुम का आगम होता है क्या बोला आपने? स्वामी? क्या बोला? दोबारा उगित जी उप उप इत है ऐसा अंग या अंचु अंशुवर्जित अधातु यानी अंचु अंशु को छोड़कर जो धातु नहीं है उनको सर्वनाम स्थान परे रहते नुम, नुम का आगम होता है सूत्रार्थ तो आपने ठीक बोला लेकिन अंचु अंशुवर्जित धातु उसे लोगों को स्पष्ट नहीं होगा आप क्या कहना चाह रहे जी जी अंशु धातु को छोड़ के आप ऐसे बोलिएगा जी धातु छोड़ आ, उगित अंग को अंचु अंग को आ, नुम का आगम होता है धातु को छोड़ कर ऐसा बोलेंगे वो, जी अंचु आ, अंचु आपने जब बताया था तो अंचु म, मैंने तो बताया लेकिन सूत्रार्थ तो ऐसे ही बताना होगा ना अगर आप पहले धातु को छोड़कर करके बोलेंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना अंशु तो धातु है तो यहाँ पे अंशु अंचु तो धातु है जी पर यह सूत्रार्थ ऐसे बोलिएगा उगंत अंग को और अंचु को नुम का आगम होता है धातु को छोड़ करके ऐसे बोलिएगा धातु नहीं होना चाहिए लेकिन अंचु तो धातु है ठीक है अंशु को स्वीकार है बाकियों को छुड़वा दिया पर अगर पहले ही आप धातु अंचू अधातु ऐसा, ऐसा ऐसा बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे अंशु धातु नहीं है क्या फिर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा ये भी धातु है वो वाक्य वाले नहीं बन रही ढंग से ठीक जी? है जी हां जी राज चित चितंत लिखिए चितवांत चित लिख दीजिएगा चितवांत चित तकार का लोप किस्रामोहन जी स्वामी जी सूत्र याद न स्वामी जी अच्छा सूत्र याद ने को बता सकते आपीमा जी मता स्वामी हा बता हलो अनन्तरा संयोग ये क्या कहता है? हलो अनन्तरा संयोग क्या कता अनन्तरा हल कहते ये सभी और से लेके स, आपने में क्यों बोल कते सवि व्यञ्जनतरा संयोगा कुशीला जी संयोग हलो का जहां, हल जहाँ पे मिले हुए हैं स्वर सूत्रार्थ बताइए आप, आप, आप समझते हैं इसका मतलब पर सूत्रार्थ बता अनंतर अनंतर का अर्थ होता है व्यवधान रहित हलो का नाम संयोग है संयोग है। ये तो संयोग नाम देने वाला है ये लोप करता लोप थोड़ा करता है तो संयोग किसको कहते हैं उसको बता रहा है कि व्यवधान रहित हलों को संयोग कहते हैं जी जी संयोग और संयोग अंतर से लोप से लोप हो रहा है गया। अगला उदाहरण है चीनुतः चीनुता में चिन्हुता में किसको मानकर के गुण का निषेध होता है चिन्हुता में किसको मानकर के गुण का निषेध होता है राजेश जी नहीं पता समझ महाराज मैंने किया नहीं है अच्छा आ... राम मोहन जी बता सकते हैं नहीं स्वामी जी रुचि जी ओम स्वामी सारधातु का मपित सारधातु का मपित क्या कहता है जी अपित सारधातु गीतव होती है इसमें गीत की अनुवृत्ति आएगी तो अपित सारधातु गीतव होती है तो यहाँ यहाँ कौन है जिसको मान करके गुण का कर निषेध हो रहा है गीत है ना गीत निषेध हो जाएगा <सफ़ा> नहीं मेरे प्रश्न को समझिएगा मेरा ये प्रश्न है जी, आपने जी. बोल दिया, उसको मैंने स्वीकार कर लिया अब अगला मेरा प्रश्न है जीदुण जीदुण। में किसको गीत मान करके गुण का निषेध हो रहा है गीत तो मैंने स्वीकार कर लिया अगला प्रश्न है यहाँ में गीत कौन है जिस गीत को मान करके गुण का निषेध हो रहा है ीत बनराधातु संज्ञा है तो सार धातु अपितवाह धातु जि सारधातु, सारधातु, है। सारधातु फिर गीत संज्ञा हती गीत मङ्गति चेत् निषेध क को अच्छा मेरा मेरा अगल प्रश्न है कि नू को ही गुण प्राप्त हो रहा है तो ची को नहीं हो रहा है नू को प्राप्त हो रहा है तो आपका क्या उत्तर है ची को गुणा नू को गुण हो रहा है जी नू को गुण प्राप्त करवा रहा इसका कैसे निषेध करोगे आप तो ची को ची को गुण का निषेध कर रहे हो ना मेरा अगला प्रश्न है नू को गुण प्राप्त होता इस। है इसका निषेध करके दिखाइए प्रश्न समझ में आ रहा है समझ हाँ तो उत्तर दीजिएगा ना उत्तर समझ में नहीं आ रहा है सर समझ में नहीं आ रहा ये तो बहुत सरल है श्रद्धा जी बताएंगे देखिए स्वामी जी नो को गुण प्राप्त हो रहा है उसका निषेध करके दिखाइए इसमें भी सार्वधातु कमपित रहेगा स्वामी जी जी तो इनको थोड़ा क्योंकि जो तस कैसे क्योंकि क्योंकि ये जो तस है ये भी अपित है जी तो अपित होने से सार्वधातु कमपित से ए, क्या कहते इसको गीतवत माना जाएगा क्योंकि अपित सार्वधातुक गीतवत होता है जी ये तो सार्वधातुक तो है क्योंकि इसमें तिंसित सार्वधातुकम तो तस् जो है वो सार्वधातुक में होता है लेकिन प इत नहीं गया है इसलिए ये अपित है नहीं ये ये भी स्पष्ट है ये भी उनको शायद समझ में आ रहा होगा लेकिन गुण कैसे प्राप्त हो रहा है ये बताना है उनको क्योंकि ये सार्वधातुक परे रहे थे सार्वधातुक आर्धातुक से गुण की प्राप्ति थी नू के ऊ को नहीं नू के ऊ को कैसे प्राप्ति थी यही तो बताना है ना इनको बिल्कुल ठीक है आपकी बात सही है मैं भी स्वीकार कर रहा हूं लेकिन कैसे प्राप्त हो रहा है यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना उनको कि नो को कैसे गुण प्राप्त हो रहा ये है क्योंकि ये यही कहते हैं ना स्वामी जी सर्वातुक अर्धत्व की सर्वधातुक अर्धातुक प्रत्येक के परे रहते ये बात हो गई।, गई है ये भी सारवधातुक है वो भी मान रही है ये सारवधातुक है अपीत है गीत भी है लेकिन नो को कैसे गुण प्राप्त हो रहा है उसको मान करके ये प्रश्न हाँ जी हाँ जी सकते हैं अब अब आपको समझ में आ गया श्रद्धा जी को बोलने तो थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा अभी अच्छा अब अब आप पहले उनको समझ में नहीं आ रहा था तो, तो आपको समझ में आ गया अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो उनको समझ में आ अब रुचि जी बताएंगे स्वामी जी आपका प्रश्न है की कैसे प्राप्त हाँ जी यही प्रश्न है ना स्वामी जी आपका तो इसमें स्वामी जी पहले तस् को मान के गुण अंग संज्ञा करेंगे तस्त को मान के अंग संज्ञा करेंगे तो चिनू की अंग संज्ञा होगी आप इतने ही बताओ ना नौ तक अंग संी हो गया नौ तक अंग संज्ञा जी हो गया और आ, ची, को मानकर ची तक अंग सं ची को अंग संजय मानेंगे तो नू को मानकर गुण प्राप्त होगा और चीनू तक अंग संजय कर देंगे तो तस को मानकर के गुण प्राप्त होगा बस इतना ही अंतर है कोई बड़ी बात नहीं है केवल समझने वाली बात है श्रद्धा जी समझ में आ गया ओ, हाँ साधारण है लेकिन कई बार हमारा दिमाग उधर नहीं चाह पाता है तो चीनुत सुनुता ये सब बन जाएंगे तो आपका यह हो गया मैंने कहा था ओम, ओम स्वामी जी हाँ दी, हाँ दी। एक थोड़ा सा है कि जब अंग संज्ञा करते हैं जी। तो फिर उसको उसके ऊपर कोई कार्य नहीं होता किसके ऊपर जैसे अभी ने बताया कि आपने ची नो की अंग संज्ञा की इसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए अंग संज्ञा किस तरह से मुझे समझ में आता है ऐसा है की अंग संजा जो होती है तदाजि तदंत की अंग संज्ञा होती यानी तस को मान करके हम अंग संजय करेंगे तस को मान करके अंग संजय करेंगे तो चीनों तक नू तक अंग संज्ञा हो जाएगी क्योंकि तस पर है तो नू तक हमने अंग संज्ञा का अवधि मान लिया तो अब चीनू एक पद हो गया चीनू और तस तस प्रत्यय परे है अथवा हम यह करें कि चीनू नू भी प्रत्यय है नू भी प्रत्यय है तस भी प्रत्यय है तो, तो अगर अगर हमको चीन में काम करना है तो ची को ही अंग संजय करेंगे नू परे रहते नू परे रहते ची की अंग संज्ञा करेंगे तो नू को मान करके ची को गुण प्राप्त हो जाएगा और अगर हमको नू में कोई काम करना है तो तसको मान करके नू तक अंग संज्ञा करेंगे यानी ची और नू तक पूरा ची से लेकर के नू तक पूरा एक पद बना देंगे और तीनों तक अंग संज्ञा कर देंगे ऐसा तो अंग संज्ञा हमेशा ही वो यश प्रत्यय उसी सूत्र से ही होगी हां जी हां जी उसी सूत्र से अंग संज्ञा करने वाला सूत्र वही है प्रत्यय विधि एक ही है हाँ जी हाँ उसी जी. से हो स्पष्ट हो गया आपको जी नहीं अभी नहीं हुआ नहीं हुआ ये बताएंगे तब मैं बता सकूंगा उसमें क्या आपको समझ में नहीं आया जैसे ची की अगर हमने ची की अंग संज्ञा की जी। तो तो और और इन इन दोनों दोनों में में, जो भी हमने आगे-कारे करना करना है है इसमें करेंगे. को मान करके कोई काम करना है हमको हा चिनो चेत् प्रत्ययो मानेको कण्डिशन मे रंगे दोनो प्रत्योनो मनकी मे गुण प्राप्त कोनो मी केगे और ये जो नू आया है, से ही आया है। धातु से जी, अब जी धातु से आया तो उसी मान लिया हमने जी, ची कांग करके ची के साथ जोड़ दिया उसको हैस को अलग रख दिया नू को इसका अंग बना दिया अंग बना करके फिर हमने चीनू तक अंग संज कर दिया जी जी अब, अब सुने आ, सुने, आ, जी, ची एक, मा मान मनकुत चिन्ता ते आगे भी कोई चीज आ, आ जाए मान करके। तो फिर तक, तक अंग कर लेंगे और आगे वाले को कारण बना लेंगे ऐसा। आगे को कारण ची मे चवी मे में चीनो झी राजे जी था लिखिगा चिको अन्त अब यहां पर सबसे पहले क्या काम प्राप्त होता है ची नो और अंति यह स्थिति है जी के स्थान में अंत होकर के अंति बना लीजिएगा अब नो और अंति के बीच में क्या सबसे पहले काम प्राप्त हो रहा है कौन बताएंगे राजा जी बताइए क्या सूत्र प्राप्त हो रहा है चिन्हवंती हमको बनाना है एच हो या वाया हुआ वा तो कोई लागू ही नहीं हो रहा है यहाँ पर या तो नू है एच से उत्तर होना चाहिए ना ये तो नू है ओम ओम जी आ, इको एनएच हाँ इको एनएच प्राप्त हो रहा है और उस इको इको एनएच को बांधता है कौन सा सूत्र बांधता है नहीं पता समी जी महाराज हाँ जी तो आप इसको पढ़ाते समय नहीं थे क्या शायद, नहीं, शायद नहीं नहीं। नहीं। कुछ मीटिंग हो हो तो... जी जी तो राम मोहन जी बताइए हां बताइए बहुत अच्छी बात है बताइए एन एच सी से हाँ जी क्या होगा इको एन एच सी से सार्वधातुक संजय प्रत्येक होगा सार्वधातुक प्रत्येक होगा इकोई एमसी तो यह आदेश हाँ जी सार्वधातुक ऐसी आप क्या कहना चाह रहे हैं हाँ जीतु नहीं, नहीं वो वो कोई काम नहीं है यहाँ पर वो तो गुण के लिए बात है मैं तो यहाँ पर ची और नू और अंति यहाँ पर कोई काम प्राप्त होता है उसकी बात कर रहा हूँ श्रद्धा जी बताएंगी अंतिम वो धातु श्रद्धा जी बता हाँ जी इसमें इस पहले इकोजी से मतलब जनादेश प्राप्त हुआ जी तो फिर उसको उसको बाद करके धातु स्नु धातु भ्रुवांगो वंगो हाँ क्या कहता है ये कहता है कि स्नु प्रत्यंत और धातु से और भ्रू शब्द के भ्रू शब्द को यंग और उवंग आदेश होता है अचके परे रहते हैं जी फिर फिर उसको आ... अचस्णु धातु भुआोरी अंग वंगो इसको भी फिर बात देता है वो सार्वधातु के जी। तो वो कहता है कि उस, न, हुँ अंग हुँ अंग को अश्नु प्रत्यात अंग को जी। जो अनेक अचवाला हो जी उसको आ, न, समझे इसमें, इसमें कुछ अनवृत्तियां भी आ रही है मूल सूत्र को देखिएगा ना तो आपको पकड़ में आएगा पीछे अनवृत्तियां देखेंगे तो तुरंत पकड़ में आएगा ना सूत्रपाठ देखने की तो छूट है ही इसमें अनेकाचो आंखों संयोग पूर्व से आ रही है ना अच्छी और एन की तो अंग तो सूत्रार्थ होगा हु जी अंग को और स्नु प्रत्यांत अंग को जो अनेक अचवाला है ऐसे असंयोग पूर्व जो उकार है उसको उसको हां मैं हु को स्नु प्रत्यांत को यनादेश होता है अगर वो अनेकाश वाला अंग होना चाहिए और असंयोग पूर्व वाला होना चाहिए तो सूत्रार्थ यह होगा और स्नु प्रत्यांत अनेकाच अंग का संयोग पूर्व पूर्व में नहीं है ऐसा जो उवर्ण है उस उवर्ण को आजादी सारदात परे रहते यहनादेश होता है पकड़ में आया अची पार अच्छी पार है ना तो अच्छी की भी आवृत्ति आ रही ना अनेकांचयोग पुरुष अची यन अंग तो हु अंग को प्रत्यांक अनेकांच अंग को जो संयोग पूर्व में नहीं है ऐसा जो उवर्ण को आजादी सार्वजात परे रहते यनादेश होता है हां तो आपके ये पूरे हो गए सूत्र पांचों सूत्र थोड़ा इसके आवृत्तिया कर लीजिएगा मैंने मैंने पूछा था कि वृद्धि राधे सूत्र में थोड़ा देख के आइए अचय शीत अनय इसको तो अस्ति सिचो अप्रिकते ये क्या कहता है अस्थिशिचोप्रिकते रुचि जी ओम स्वामी अस्थि जी स्वामी जी इसमें ईट हाली सार धातु के और आएगी। कहता है अप्रिक्त, अप्रिक्त के परे रहते अस और सिच से उत्तर ईट का आगम होता है फिर बोलिए कि अस धातु अथवा सिच से उत्तर अपरिक्त हल सार धातु के परे रहते अंग को ईट का आगम ईट का आगम होता है तो अपरिक्त हल सार धातु पर होता है जिस एक आ, आपने बोला है ना अप्रिक्त सूत्र को पिछली जगह आपने बोला है असंग असंग से और जंत से उत्तर अप्रिक्त हलादी सारात परे रहते इट का आगम होता है तो अप्रिक्त हलादी सार परे हो गया तो फिर इट किसको हो रहा है अंग को कौन से अंग को ची अंग नहीं, नहीं ये सूत्र अर्थ नहीं है सूत्रार्थ अस्थि की सिंचाया हमें षठी एक आएगा स्वामी जी नहीं पंचमी एक है और ये अप्रीय में सप्तमी है तो सप्तमी जो है ना बताया था ना सप्तमी जो है यहाँ पर सृष्टि में बदल जाता है तो अर्थ ये होगा जी जी जी स्वामी आगे। आगे। जी आओगे तो वही अस्थि असंत और सिच से उत्तर अप्रिक्त हल सार धातु को एक का आगम होता है हाँ ये अब ठीक सूत्रार्थ हो गया अलावीत में अलावीत में सिच का लोप होता है अलावीत में सिच का लोप होता है किस सूत्र से होता है श्रद्धालि अलावीत में सिच का साकार का लोप होता है किस सूत्र से होता है इटा इकी आ, इता इटाईपी इता नीति क्या कहता है ये, ये इट से उत्तर सकार का लोग होता है इट के परे रहते हम्मीक बात है रुचि जी बताइए अपठित में अपठित में वृद्धि क्यों नहीं हुई अपठित में वृद्धि क्यों नहीं हुई स्वामी अपठित अपठित इसमें अतो हला जी इसमें अतो हलादेर लघो से एक ओम स्वामी बोलो बोलो अतो हलादेर लघो से जी बोल रही हैं स्वामी जी आप बोलते जाइए अतो हला दे अतो हला लघु से एक पक्ष में वृद्धि होगी और एक पक्ष में वृद्धि नहीं होगी क्या कहता है सूत्रार्थ जी सूत्रार्थ कहता है हलादी लघु आकार से उत्तर अंग को विकल्प से वृद्धि नहीं होती है फिर बोलिए जी हालादी लघु अकारांत अंग को विकल्प से विकल्प से वृद्धि नहीं होती है इट परे रहते बस इतना ही आते इट को मान करके थोड़ा वृद्धि नहीं नहीं स्वामी जी इसमें विभाषा नेटी और अंगस्त की अनुमृतिया हा देख ली लघु स्वामीवृति वृद्धिम पदेशो कनुवृत्ति सूत्रार स्वामीजी हलादि लघु अकारान्त इदी सिच परे रहते जी परस्मय परक इदी सिच परे रहते विकल्प से वृद्धि नहीं होती जी जी अब ठीक हो गए हलादी लघु अलादी लघु अंग आकार को परस्मय परक इडादी सिच परे रहते विकल्प से वृद्धि होती है या नहीं होती है तो हो गए आप लोगों का तो आप एक हाँ जी हाँ जी बोलिए संस्कृत में इसका अर्थ बताइए संस्कृत में इसका अर्थ हाँ जी हाँ जी रुचि जी बताइए उसी को संस्कृत में दोहराइए स्वामी हाँ जी एक है हलादे लघोरकारस्य इडादौ सिचि परस्मैपदेषु परतः विभाषा वृद्धिर्न भवति हलादेः लघो अलादे लघो अकार सेलादे लघो अकार से अंगाद शिची पदेशु परलादे लघो अंगस अकार से इडादो सिची परस्मे पदेशु इडादौ सिचि परस्पद पर स्वामीजी इंडाद कहां से आए स्वामी वो, वो आ रहे न इत की अवृत्ति आ रहे नेटी से नेटी से आ, नेटी से, से. से इत की आ रही है और ना और इटी दोनों के अनुरखी है और इटी में सप्तमी विभक्ति तो पांच सूत्रों को फिर एक बार अच्छी तरह देख के आइए सोमवार को फिर हम नया सूत्र पढ़ेंगे स्वामी जी जी आ, सूत्र स्मरण में नहीं आता सुन जी समझ तो गया लेकिन स्मरण नहीं आ रहा है कोई बात नहीं उसको बार बार बार बार आप आपका यही काम नहीं है ना आप दूसरे काम भी करते हैं ना इसलिए ऐसा होता है तो आप बार बार बार बार रिपीट करिए उसको रिविजन करते जाइए तो देख देख करके जब रिविजन करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे तब तक के लिए बहुत आगे बढ़ जाएंगे वो तो वो तो होना ही है उसमें क्या कर सकते याद करने के दो नियम है एक ये नियम है अलग से बैठो समय निकाल करके रटो उसको एक तो ये नियम है और दूसरा एक नियम सूत्र हाँ सूत्रों को रटो याद करो बैठ करके जैसे आप जिस प्रोफेशन में हैं, जो काम आप करते हैं तो उनको याद रखना पड़ता है ना आपको तो उसको याद रखने की हम बार बार उसको दिमाग में लाते हैं इसलिए याद होते हैं तो इसको बैठ करके समय निकाल करके अष्ट करके जी शान्ती मे धातु ये गढपाठ न याद करे थे, लिखे थे अपने भी क्वश् गढपाठ का पू धातु काल आज हि धातु कोन् पाठ गढपाठ मे आते आी क्व सारी देखे म्याकता सह है <laughs> लेकिन जो आपने जिसमें फोकस किया होगा वो प्रश्न आया नहीं मैं क्या कर सकता प्रश्न पत्र तो ऐसे ही होते ना। प्रश्न पत्र जो है ना विद्यार्थियों को अचंबित करने वाले होते हैं ना और वो विद्यार्थी अचंबित होता है जो सब की तैयारी नहीं करता है और जो विद्यार्थी सब चीजों की तैयारी करता है तो उसकी कोई अचंबा नहीं हो जो भी प्रश्न है उत्तर देगा एक एक, एक संत हुए हैं जिनका नाम याद नहीं आ रहा है वो जब एम ए पढ़ रहे थे आ, नाम क्या है याद आएगा तो बता दूंगा प्रसिद्ध नाम है पौराणिकों के एक संत है वो एम परीक्षा में बैठे थे और उस समय उनके समय में जितने प्रश्न थे उसमें से ऑप्शन दिया है, इन प्रश्नों में से इतने प्रश्नों का उत्तर दे तो उन्होंने क्या लिखा है इंग्लिश में लिखा है उन्होंने तो जितने प्रश्न थे उन सब प्रश्नों का उत्तर लिख दिया और अंत में नोट कर दिया नोट क, नोट लिख करके कहा इन उत्तरों में से किन्हीं प्रश्नों का उत्तर जांच ले मेरी बात समझ में आ रहा है उन्होंने कहा मान लीजिए दस प्रश्न उदाहरण के लिए इन दस प्रश्नों में से किन सात प्रश्नों का उत्तर दे ऐसे लिखा है प्रश्न पत्र में तो उन्होंने क्या कर दिया दसों प्रश्नों का उत्तर लिख दिया दसों प्रश्नों को उत्तर लिख करके नीचे नोट लिख दिया संकेत लिख दिया इन दस उत्तरों में से किन्हीं सात उत्तरों को जांच लें इसे क्या समझ में आ रहा है ऋचा जी समझ में आया आपको जी सब प्रकार हाँ जी सब प्रकार क्वेश्चन करना चाहिए नहीं सब प्रकार के उत्तरों को समझ लेना चाहिए यानी सभी उत्तरों को अपने पास में रखना चाहिए अब आप पूछो कोई भी प्रश्न तो हम उत्तर देंगे और एक होगा ये वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है ये आ सकता है उसकी तो तैयारी करते हैं और बाकी चीजों को करते नहीं है तो ये समस्या आएगी हमारे लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है किसी को हम स्वामी जी व्याकरण में मैंने तो व्याकरण कभी स्वामी जी कभी व्याकरण मैंने तो पढ़ी ही नहीं गुरुकुल में रही यहां पर उच्चारण सीखा और बच्चों को सिखाती हूं उच्चारण यहां पर लेकिन जो आपसे पढ़ रही हूँ तो ऐसा ना लग रहा है जैसे एक अंक की है तो उसके अंदर भी बहुत सारी विधियां भरी हुई है तो एक, -एक वर्ड एक एक लग स्वामी जी कोई बात नहीं वो तो आ, किसी भी एक विषय में अगर हमने परीक्षा दी है किसी एक विषय को पढ़ाया है उसी विषयों के उसी विषय के अनुसार सभी विषय होते हैं थोड़ा बहुत अंतर होता है हाँ मैं कह रहा था राम जी कि याद करने की दो प्रक्रियाएं हैं एक तो बैठ करके समय निकाल करके अष्टाध्यायी हाथ में लो और एक एक सूत्र को रटो स्मरण करो एक तो यह प्रक्रिया है और दूसरी प्रक्रिया ये है आप ऐसा नहीं कर सकते आप बच्चे नहीं है आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो अष्टाध्याय हाथ में समय निकाल करके और सूत्रों को देख देख करके बोलते जाओ मन लगा करके बस रोज देख करके बोलो उन सूत्रों को तो देख देख करके रोज बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे तो अपने आप आ जाएंगे उसके लिए अलग समय निकालना नहीं पड़ेगा बस बोलना रोज करो जितने सूत्र आपने हैं उतने सूत्रों को रोज उन सूत्रों को लिख लीजिएगा या तो अथवा वह प्रकरण सूत्रों को देख लीजिएगा जैसे इट प्रकरण के सूत्रों को देख लिया संजा प्रकरण के सूत्रों को देख लिया हाँ इट निषेध के सूत्रों को देख लिया वृद्धि प्रकरण के वृद्धि वाले सूत्रों को देख लिया ऐसे अलग अलग प्रकरणों के सूत्र जो जो आए हैं वहां जाकर के उन सूत्रों को देख देख करके रिपीट करिएगा अथवा एक अलग कॉपी में उन सारे सूत्रों को जितने आए उन सारे सूत्रों को लिख लीजिएगा और फिर उनको रोज देख करके पढ़िएगा वो अपने आप याद हो जाएगी ठीक है धन्यवाद और इसके अलावा और कोई हमारे पास उपाय नहीं उपाय अगर कोई उपाय होते बताएंगे तो हम उसको भी देख लेंगे देख करके रोज पाठ करने से वो याद हो जाते जैसे हवन करने वाले जितने भी लोग हवन करने के लिए आते हैं उन्होंने कोई बैठ करके थोड़ा याद किया रोज बोलते रहे थे और याद हो गए अपने आप, आप आर्य समाज में रहते हो ना तो रोज अवन में आने वाले पता नहीं आ, कभी उसमें ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता अनपढ़ हो कभी पुस्तक भी नहीं देखी हो उनको अक्षर ज्ञान भी ना हो रोज बोलता है तो उसको याद हो गए सारे मंत्र बल्कि विद्वान लोग जब धूल जाते हैं तो वो वो समझाता ये नहीं है, ये ऐसा बताता है वो व्यक्ति ठीक बात है सुनो तो इसलिए यही प्रक्रिया है या तो याद करो या रोज देख करके पढ़ो तो अपने आप याद हो जाएंगे वो हमारे दिमाग में से निकलना चाहिए रोज हमारे आंखों के सामने हमारे स्मृति पटल में वो बार बार शब्द आने चाहिए तो उसको याद रखते हैं अब मोबाइल चलाते समय कौन सा बटन कहाँ है ये थोड़ा हमको याद करना पड़ता है अपने आप उंगलियाँ वहीं जाती हैं क्यों रोज करते हैं इसलिए प्रैक्टिस हो गया ऐसे ही चलिए तो हम फिलिप मिलेंगे सोमवार को, को समझे एक, एक प्रश्न है समझे जी यदि हम ऐसे करते जाएंगे तो, तो कब तक ये पूरा मैंने पूर्ण स्मरण में आ जाएगा फिर चोड़ेंगे तो टूट जाएगा समी जी ये तो है मैंने बोला था ना एक दिन दो प्रकार के आ, आ, दो प्रकार के आ, अभ्यास होते हैं एक ऐसा अभ्यास होता है जिसको आ, एक बार करने के बाद फिर कभी भूलते नहीं है स है और एक ऐसा अभ्यास होता है जब तक करते रहते तब तक याद रहता है जब अभ्यास छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं व्याकरण एक ऐसा है छोड़ते हैं तो भूल जाएंगे और अभ्यास करते रहेंगे तो बना रहेगा ऐसा है फिर व्याकरण इतना आवृत्ति करेंगे तो दूसरा शास्त्र पढ़ने का समय नहीं मिलेगा ना समझ ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है कि आपका काम पढ़ने पढानि का होता है तो तो आप यही करेंगे इसमें नहीं आएगी आपका मुख्य का ने न ये आप चला रहे हैं ये भी पढ़ रहे हैं हैं और भी पढ़ तो इसलिए आपको ऐसा लगता पठि लो ज विद्यार्थ ओ शान्ति शान्ति शान्ति